संज्ञा है क्या संग्या है संज्ञा संज्ञा क्या ये आगे सूत्र आएगा अनुदित सवर्णसा प्रत्यय फिर बोलो अनु इति प्रतीयत ही प्रत्यय अदीन संज्ञा अभी उदीत शवर्न सवनस्य स पहले गया है तुल्यास्य से प्रयत्नम इसी सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा हुई च की सवर्ण संज्ञा किसके साथ हो सकती है छ छ ख पांच वर्ण की स्वर्ण संज्ञा होगी नहीं होगी ख ख पांच वन की सवर्ण संज्ञा होगी खाली छ छ झा नहीं ठ ढ ये पाँचों की समान संज्ञा है? है क्या स्थान है मुरधा क्या स्थान पूछेंगे तो क्या बोलना मुरधा और प्रयत्न क्या है स्पृष्ट प्रयत्न दोनों का प्रय स्थान प्रयत्न समान हो गया इसी प्रकार क वर्ग पाँच वन परस्पर समान संज्ञा के जू टू तु पु प्रत्येक एक एक वर्ग परस्पर समर्ण संज्ञा है क के साथ च की सबन संज्ञा है या नहीं प्रयत्न एक है स्थान अलग होने से समान संज्ञा नहीं होती अच्छा स्थान एक होने पर प्रयत्न भिन्न हो जाए तो अ और उ का वर्ग स्थान एक है स्थान एक है सवान संज्ञा है नहीं प्रयत्न भिन्न है क्या प्रयत्न है हाँ विवृत और स्पृष्ट अवर्ण ह्रस्वर्ण का उच्चारण करेंगे कैसे विभूत या समृत समृत उच्चारण करेंगे समृत उच्चारण करने के लिए कोई पानी निमहसी का कोई विधि है विधान है अ अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र है कि अ कितने पदे उसमें मालूम है सूत्र में दो पद है प्रथम पद की विभक्ति क्या है विभक्तिष्ठी है लुप्तषष्टि लुप्तषष्टि है अ प्रथम अ विभक्ति का लोप करके दिया है वो अ को अ करता है अर्थात क्या करता है विवृत अकार को समृत विधान करता है प्रथम अ के द्वारा किसका अनुवाद होता है विवृत विवृत है क्योंकि सौरवर्ण विवृत है विवृत अ को सूत्र विधान करेगा या सम्बत हो विधान करने से जब उच्चारण करेंगे कैसे उच्चारण करेंगे सम्बृत अ किंतु एक सूत्र आगे आएगा पूर्वरा सिद्धम यह किस अध्याय में आएगा मालूम है, है। पुस्तक देखना पड़ता है इतने मालूम नहीं है पुस्तक नहीं खोला इतने मालूम नहीं सपाद अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध का अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र क्या है वहाँ से आगे कितने बाकी रहेगा आगे द्वित द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र से पूरा द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद और कितने तीन पाद है। तीन पाद के पहले सूत्र जवाब उसके पहले कितने चले गए सात अध्याय और अष्टम अध्याय एक पाद स पाद सप्ताध्यायी प्रति जो कहा तो उसका कोई अर्थ है या खाली रटकर याद रखा पाद के सात सात अध्याय सात अध्याय पूरा अष्टाध्याय मिले ना और एक पाद लेना अष्टम अध्याय का कितने हो जाएंगे सप्पा सप्ताध्याय ये सात अध्याय एक पाद सूर्य से गया यहीं आ गया पूर्वोत्तरा सिद्धम कहीं जाते हैं ना बोर्ड मिलता है ना वृद्धि राधे चादे गुण ऐसे चलते चलते चलते आ गया पूर्वोत्तरा सिद्धम आगे जितने सब है पूर्वोत्तरा सिद्ध आगे जो सूत्र आएगा Intent? तो पहले आएंगे तो असिद्ध हो जाएगा आगे, आगे जितने सूत्र अष्टम अध्याय द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र है पूर्वोत् सिद्धम आगे द्वितीय सूत्र तृतीय सूत्र चतुर्थ सूत्र जो भी सूत्र आएंगे सब के साथ मिल जाएगा पूर्वतरा सदम पूर्वोत्र सदम कोई भी सूत्र आ गया पूर्वोत्सिधम तो ये सूत्र कहने से आगे कोई भी सूत्र हो सात अध्याय एक पाद में सब असिध आगे का कोई सूत्र आएगा सब सप्पा दसप्ता ध्याय के दृष्टि से और सीधे पूर्वत्र वो आएगा तो असिद्ध हो जाएगा देवता लोग यहाँ आते तो मनुष्य उनको नहीं देख सकते हैं देख सकते हैं इसी प्रकार वो यहाँ आएगा तो ये उनको नहीं देख सकते हैं असिध है ये यदि वहाँ जाएंगे कोई मनुष्य नचिकता चला गया स्वर्ग में प्रतर्दन चला गया इंद्र के पास वहाँ देखता है वार्त कल कर, करता है स्थान की महिमा से यहाँ के कोई सत्र वहाँ चला जाएगा तो देखेगा किन्तु वहाँ के कोई सूत्र इधर आ गया तो ये लोग उसको नहीं देखेंगे अर्थात अब त्रिपादी में भी जितने सूत्र है सब सूत्र पूर्वोत् सिद्धम पूर्वोत्र ये सूत्र है ये सूत्र पूर्वोत्तरा ये सूत्र पूर्वोत्तरा आगे सिद्ध सिद्ध है यहाँ सिद्ध है जो सूत्र है पूर्वोत् अंत में जो सूत्र है कहाँ सिद्ध होगा पूर्वोत् उसके पूर्व में कोई सूत्र है ऐ क्या क्या बोलते हो बोलो जो से जैसे पूरा अष्टाध्याय था सब सूत्र अंतिम सूत्र के पहले पूरा अष्टाध्याय सारे सूत्र सब सूत्र के दृष्टि से वो असिद्ध है कौन असिद्ध है आ आ इसलिए क्या होगा जो सूत्र विवृत को समृत करता है वो सूत्र सब सूत्र के दृष्टि से असिद्ध है तो सूत्र के दृष्टि से वो क्या लगेगा विवृत विवृत को समृद्ध करने वाले सूत्र पूर्वोत् असिध है सब सूत्र की दृष्टि से असिद्ध है कौन असिद्ध है अ ज जो विवृत को समृद्ध करता है वह सूत्र पूर्वोत् असिध है सब सूत्र के लिए है तो कोई भी सूत्र देखेंगे तो क्या दिखेगा विवृत दिखेगा विवृत दिखे। को समृद्ध करने वाले सूत्र असिद्ध हो गया तो कार्य असिद्ध हो जाएगा सब सूत्र दृष्टि से अ क्या दिखेगा विवृत इसलिए प्रक्रिया दशायान तो विवृतम जो व्याकरण कोई सूत्र लगाएंगे सब सूत्र के दृष्टि से वो क्या दिखेगा विवृत किंतु हम जो उच्चारण करेंगे समृत अ आने अम राम राम अ आने आग कृष्ण अ समृत उच्चारण करेंगे अनुदित सवन से मे सूत्र है अण और उदित अण यहाँ क्या है प्रत्यहार है या प्रत्यय है यहाँ दिया है अणुदित सवन से च प्रत्यय चत्यय अण उदित सवन से अप्रत्ययः कितने पद है आन उदित सवन च अप्रत्यय कितने वाह ये जो अप्रत्यय प्रथमांत है आन भी प्रथमांत है अप्रत्यय आन का विशेषण है अप्रत्यय किसका विशेषण आन तो आन के तो पहले अप्रत्यय गल अप्रत्यय आन प्रत्यय क्या है प्रत्यय शब्द का अर्थ वृत् में दिया प्रतीयत प्रत्यय इति प्रत्य शब्द का क्या अर्थ दिया है ध्यते प्रत्ययतः का अर्थ विधीयते संस्कृत में ये शैली है एक शब्द कहेंगे उसके पास उसका अर्थ भी कह देते हैं प्रतीयते का अर्थ विधीयत प्रतीयते विधियत इति प्रत्यय तो प्रत्यय का विधियते जो विधान किया जाता है उसको कहते हैं प्रत्यय इसे सूत्र में प्रत्यय अर्थ आगे के सूत्र है प्रत्यय पर सुजसादि प्रत्यय तत्पत्यम अन्न प्रत्यय है वो सब प्रत्यय अलग है वो भी प्रत्यय है विधान किया जाने से प्रत्यय है किंतु केवल यहाँ अन्न आदि प्रत्यय नहीं रहना यहाँ प्रत्यका विधियते जो विधान किया जाता है वो प्रत्यय है विधियमान कार्य को प्रत्यय कहा गया इसी सूत्र में बहुत लोगों की भ्रांति होती है यहाँ कहेंगे जो तत्पत्यम अन्न प्रत्यय उसको छोड़ करके ऐसा नहीं है यहाँ प्रत्यय का अर्थ है विधियमान प्रत्ययत अर्थ विधियते जिसका विधान किया जाता है उसको कहते प्रत्यय एको यन अची सूत्र में विधियमान क्या है हैं यन एक के स्थान पर क्या विधान किया गया यान। यान क्या प्रत्यय है क्या यन प्रत्यय है ण प्रत्याहरत है प्रत्यय है यानी नहीं प्रत्यय है यण प्रत्यय है क्या है एको एकोणच तो में यान विध्यमान है क्या जो विध्यमान वही प्रत्यय है इसी सूत्र में अणुदी शवर्ण में जो अप्रत्यय में प्रत्यय शब्द आया प्रत्यय का अर्थ है जो विधान किया जाता है उसको कहते प्रत्यय एकोअ सूत्र से यण विधान किया गया तो यण भी प्रत्यय है कैसे उसका अर्थ बताएंगे समझो ये कभी सुना नहीं होगा अलग रहा कुछ अलग नहीं प्रत्यय है तृतीय अध्याय में पहले सूत्र आता है प्रत्यय परस इत्यादि प्रत्यय अध्याय तृतीय चतुर्थ पंचम तीन अध्याय में सब प्रत्ययों का विधान वो प्रत्यय अलग है संज्ञा यहाँ जो प्रत्यय शब्द में कहता हूँ ये संज्ञा नहीं है ये शब्द का अर्थ है विद्यमान सूत्र में जो अप्रत्यय दिया है न प्रत्यय इति अप्रत्यय जो प्रत्यय नहीं उसको क्या कहेंगे अप्रत्यय प्रत्यय शब्द का अर्थ जो मालूम होगा तो अप्रत्यय का अर्थ मालूम होगा प्रत्यय शब्द का अर्थ प्रतीयत इति प्रत्यय प्रत्ययतः का अर्थ क्या है विधियते विधियत का अर्थ विधान किया जाता है जो जिसका विधान किया जाता है उसको कहते प्रत्यय ये कोई अनिचित सूत्र सूत्र के द्वारा क्या विधान किया गया यण तो यण भी प्रत्यय है ये सूत्र क्या करेगा विधिय मान अण एक प्रत्याहार है अण क्या है कि सूत्र से बने गया अन् प्रत्याहार आदिर अंत्यन सहयता अण प्रत्याहार जो बनेगा अण में कण है और लण में कण है इसी सूत्र में जो प्रत्याहार अण प्रत्याहार किसके साथ बनेगा पर अत्र पर न कारेण लन सूत्र के न के साथ अ का मिलकर के, के मिल करके ये अन् रहे अत्रेवान इसी सूत्र में इसको छोड़कर बाकी जहां अन् कहोगे अण अई कर लेना यहाँ जो अनुदित सूत्र में अण है ये रहे है।, है अनुदित सूत्र में जो अण है प्रत्याहार है क्या प्रत्याहार है कौन सा अणकार के साथ लण परिण कर लण के अणकार के साथ अ ई उ री ली ए ओ हा या व इतने हैं अण ये जो अण आन प्रत्याहार आने वाले वर्ण है ये संज्ञा है ये सूत्र संज्ञा सूत्र है देखो ये सूत्र संज्ञा क्या करेगा अप्रत्यमान अण जो अण ये संज्ञा है अभी एक संज्ञा है ई रि ली ए ओ औ ओ ये सब संज्ञा है केवल अण नहीं उदित उदित भी संज्ञा है अण संज्ञा है किंतु अन् में कौन सा अन्यमान जो विद्यमान वो नहीं है में कितने वर्ण आते हैं ल कितने बने चार वर्ण में कोई अणप्र अन्न में आएगा अण प्रत्युहर में आएगा अणुदित सूत्र में जो अण है उसमें य आएंगे चारे वर्ण आएं। अभी देखना है ये या भी सबने की संज्ञा है वा भी सबने की संज्ञा है भी सबने की संज्ञा ल भी सबने की संज्ञा हो य भी सबने की संज्ञा है ये किसकी संज्ञा होगी सबने की संज्ञा किंतु यह जहाँ विद्यमान हो गया वो सवर्ण की संज्ञा नहीं होगी यह सबन की संज्ञा है किंतु विद्यमान हो तो सबन की संज्ञा नहीं होगी इको यणच में स्थानीय क्या है एक विद्यमान है या नहीं एक का विधान किया गया या नहीं एक का विधान नहीं विधान किसका परमी क्या चाहिए अच्छा यहाँ विद्यमान है क्या अच भी विद्यमान नहीं देखो ये तीन प्रत्यार आया ऐसे में एक अच्छा तीन प्रत्याहार में एक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो अण में आएगा इी री अन में है नहीं हाँ पर्ण कार्य के साथ अण में आएगा अच्छ में जितने वर्ण आएंगे वो अन् में आएंगे आएंगे अण में जो वर्ण अन्न में आएंगे देखो तीनों प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अन्न प्रत्याहार में आते हैं होने के कारण सब सवर्ण की संज्ञा होनी चाहिए किन्तु सूत्र में एक दे दिया विशेषण अप्रत्यय अविध्यमान सवन की संज्ञा होगी विद्यमान हो तो सवन की संज्ञा नहीं, नहीं होगी तीन है इक यण अच्छ इसमें विद्यमान कौन है यण इसलिए इकोनिच सूत्र में जो यण है यहाँ सवन की संज्ञा नहीं है यह क्योंकि विद्यमान है विद्यमान होने के कारण ये सबन संज्ञा सवन की संज्ञा नहीं होंगे और बाकी एक सवर्ण की संज्ञा है अच भी सवर्ण की संज्ञा है इसलिए क्या हुआ ई के स्थान पर यज होता है ई ई रहने पर ईकोणच लगेगा और दीर्घ जो दे रहेगा शुद्धि अगर उपास्य यहाँ एकुणिच लगेगा दीर्घ ई रहेगा तो पर में अच रहेगा तो इकोणच लगता है कैसे दीर्घ ई अन्त्य अन् में आया प्रत्याहार में आया ई की में आया इक में तो ह्रस्व आया इस्व है दीर्घ है क्या ह्रस्व इ रहने पर अच पर रहे तो इकोणिचे तो लग जाएगा किन्तु दीर्घ ई रहेगा ई सुधी आगे उपास्य यहाँ इकोणिच लगेगा कैसे लगता है यहाँ जो इक है ये सवन की संज्ञा है ई केवल एक ह्रस्व नहीं लेना ई के अष्टादश भेद कोई भी रहे ऊ के अष्टादशेद कोई रहे री के तीस भेद कोई भी रहे यौन आदेश होगा परम अच हो तो अच में भी ह्रस्य हो दीर्घ हो पुत हो कुछ भी हो कोई भी रहे अन्नाशिक अनुनाशिक कोई भी रहे ई के स्थान पर यौन होगा किन्न जो आदेश होगा वो यौन सवर्ण की संज्ञा नहीं है क्योंकि विधिय मान का विधान किया इसे ध्यान देना इसी सूत्र में जो प्रत्यय प्रत्ययकार्थ विद्यमान कार्य को प्रत्यय कहते हैं किसको कार्य कार्य का अर्थ विद्यमान जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय शब्द से इसी सूत्र में कहा गया तो सर्वत नहीं इसी सूत्र में प्रत्यय अच प्रत्यक्षा नहीं सोजस प्रत्यक्षा नहीं तो कोई भी विद्यमान कार्य हो उसको कहेंगे प्रत्यय प्रत्ययत प्रत्यय और प्रत्ययतः का अर्थ विधियत विद्यते का अर्थ विध्यमान जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं तो अर्थ होगा अप्रत्यय का क्या अर्थ होगा अविध्य मान अन अन्हे है सूत्र में अप्रत्यय का यहाँ ले आओ अप्रत्यय अन का अर्थ हो गया अविध्य मानो अन आगे उदित च उदित जिसके उतईत हो उत यश्य उसको क्या कहेंगे उदित उत्कार रहस्य उकार उकार की ईत संज्ञा हो तो टू तू कुतने कु चु में जो उ है ये ईत संज्ञा कहे उकार ईत होने से उसको कहते उदित इसे दिया टू तू एते कुदित उदित एक प्रातिपदिक उदित उत जिसका इत हो उत इत स उदित उदित शब्द का प्रथमा रूप विभति बोलो उदित उदित उदित उदित क्या वचन हुआ कुचु टू तुप ए ते उदित क्या वचन है प्रथम भोजन ये उदिते उदित के इतने कौन कौन हुआ कु चु टू तुपु उदित में पांच में कौन उदित है पांच उदित है इसमें ये भी प्रत्येक सवर्ण की संज्ञा है कु भी सवर्ण की संज्ञा है चू भी सवर्ण की संज्ञा टू भी सवर्ण की संज्ञा है कु कर्ग में वाले पांचों की संज्ञा है कु की संज्ञा है कु क्या है संज्ञा संगी कौन होगा बोलो क खे संगी इनकी क्या संज्ञा है कु में उकार संज्ञा के कु च वर्ग में कितने वर्ण है इनकी क्या संज्ञा है चू अभी च वर्ण छ वर्ग पाँचों को लेने के लिए पांच का नाम लेना जरूरत नहीं क्या कहेंगे चू टू कहेंगे तो क्या कहेंगे टावरगा, ये टू भी उदित है ये भी संज्ञा है टू ए के संज्ञा है कोई पूछेगा टू संज्ञा किस सूत्र से बनता है टू संज्ञा किस सूत्र से बनेगी अवर्ण से अप्रत्य टू ए के संज्ञा है अच्छा संज्ञा कौन है ये किसकी संज्ञा होती है सवर्ण संज्ञा एक सूत्र आया था सवर्ण संज्ञा करने वाले तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम दूसरा सूत्र सवर्ण संज्ञा करने वाले क्या है यह सूत्र सवर्ण संज्ञा नहीं करता है एक ही सूत्र तुल्या से प्रयत्न सवर्ण संज्ञा करता है अणुदित सूत्र सवर्ण संज्ञा नहीं करता है देखो वृत्ति में दिया है शवर्णस्य संज्ञा सेवर्ण की संज्ञा बनाता है सवर्ण संज्ञा नहीं यह सूत्र सवर्ण संज्ञा नहीं करेगा तुल्यास प्रयत्न सूत्र से जो संज्ञा होगी उस तो संज्ञा का नाम क्या है सवर्ण एक अणुदित सूत्र से जो संज्ञा होगी इसकी संगी है सवर्ण देखो ध्यान दो तुल्यास सूत्र में संज्ञा है सवर्ण और सूत्र में संज्ञा सवर्ण नहीं संज्ञा सवर्ण क्या है संगी सवर्ण की संज्ञा सवर्ण से संज्ञा से संगी कौन होगा सवर्ण संज्ञा क्या होगा अ ई उ चू टू ये सब संज्ञा है एक संज्ञा नहीं ये अणुदित सूत्र के द्वारा एक असंज्ञा बनेगा ई भी संज्ञा है वह भी संज्ञा है उ संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है उ संज्ञा ये सूत्र अणुदित सवन से ऊ संज्ञा करता है संज्ञा करने वाला ये सूत्र है तभी पहले आ गया अकुह विसर्जनिया नाम कंठ ये ये व्याकरण बनने के पहले ऐसे प्रसिद्ध शास्त्र शास्त्रज्ञ व्यवहार स्व प्रसिद्ध था पहले भी कु कहेंगे तो कवर्ग समझते थे अभी अणुदित सूत्र आने के पहले ही लघु कमिंदी में दिया है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ अभी अणुदित सूत्र नहीं आया था किंतु कुकार क वर्ग अकार जो अ का स्थान क्या है कंठ अका स्थान जो कंठ है केवल ह्रस्व का या दीर्घ का भी या पृथ्व का भी अठर भेद जितने सब का स्थान कंठ है अनुनासिक न है अनुनासिक न है अनुनासिक अका स्थान क्या होगा अनुनासिक अका स्थान कंठ अरुनाशिका अनुनासिक होगा तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमान स्थान अके okay, कितने भेद हैं अनुनासिक न ना भेद है अनुनासिक स्थान क्या होगा कंठ नासिका तो कंठ भी है नासिका भी है। तो अ एक संज्ञा है अष्टादशी संज्ञा है ये अन्द सूत्र से ये संज्ञा बनेगी अ संज्ञा है संज्ञा कौन है सवर्ण सवर्ण की संज्ञा अ किस की संज्ञा सवर्ण की अ के साथ जिसका सब जिसकी की संज्ञा होगी अ के साथ सवर्ण संज्ञा कितने की अष्टाद सब की संज्ञा है अ अठर की संज्ञा है अः देखो वृत्ति में दिया इति अति अष्टादा संज्ञा दिया निश्चय इति संज्ञा अ संज्ञा है कितने की अष्टादा संज्ञा अप्रत्यमन अ उदीच शवन से संज्ञा स संज्ञा कह कौन संज्ञा होगी अ अन अण आदि अण अविद्यमान अण और कौन संज्ञा है उदित उदित कितने हैं कुचुटपीय संज्ञा है कस्य संज्ञा सवन से कु एक संज्ञा है उसके सवर्ण की संज्ञा क कुवर्ण कितने है पाँचों की संज्ञा है कु संगी कौन होगा क ख क ये सवन ये क ख क ख परस्पर सवन है इनकी संज्ञा क्या है ए एक वर्ण है इसमें कितने भेद है द्वादश भेद अभी इन सब द्वादश का नाम क्या होगा मालूम है द्वादश का नाम है ए एक संज्ञा है ए, ए संज्ञा किस सूत्र से बनेगी अणुदित सवर्ण से ए संज्ञा बनेगा। ए संज्ञा की संगी कौन है सवर्ण से सवर्ण एक सवर्ण कितने है बारह की संख्या ए अभी आगे एचो यवा दिया एच कह दिया ए कहेंगे तो कितने लेना चार लेना ए कहेंगे तो ए कहेंगे तो बारह ओ कहेंगे तो बारह ऐ कहेंगे तो बारह औ कहेंगे तो बारह ये सब न अच्छा एच ओ अबाय सूत्र में प्रत्यय क्या है बताओ विद्यमान कार्य अय अब आया अब ये विद्यमान कार्य है ये क्यों सूत्र में यु विद्यमान है एक विद्यमान है विद्यमान है अविध्यमान कौन है एक सूत्र में अविद्यमान कौन है एक और अच्छा अविध्यमान अण कौन है एक अविद्यमान अन्न है क्या नहीं कन्न में आएगा वो विद्यमान है अविध्यमान आज विद्यमान अविद्यमान है तो अविध्यमान अन सबन की संज्ञा होगी कहेंगे तो एक को लेंगे या आज को लेंगे दोनों अविद्यमान अन अच्छा उसके साथ यण भी आ रहा है अभी तो अण में आता है ना वो सबन की संज्ञा है ना नहीं? नहीं क्यों नहीं वो विद्यमान है यण जब आएगा उसको क्या कहेंगे अटो तुम विद्यमान हो अविध्यमान अन्न शबन की संज्ञा होगी यान मान अविध्यमान है? है, है? प्रते है यान प्रत्यय है अप्रत्यय यण प्रत्यय ये सूत्र प्रत्यय की संज्ञा करेगा अप्रत्यय की संज्ञा करेगा हैं अप्रत्यय यान प्रत्यय अप्रत्यय है प्रत्यय विधयमान कार्य है अप्रत्यय अण संज्ञा है यान एक में जो यान है वो अण में आएगा वो अविध्यमान है विध्यमान है संज्ञा होगी अविध्यमान संज्ञा होगी एक विद्यमान अभिद्यमान है अभिद्यमान वो प्रत्यय है, प्र... प्रत्य है नहीं एक विद्यमान नहीं प्रत्यय नहीं एक अण में आएगा अण है विद्यमान है अभिद्यमान है, है? है तो अविध्यमान अण एक अविद्यमान अण यद्यमान विद्यमान अण है ग्या। ग्या अच्छ विद्यमान विध्यमान अभिद्यमान अभिद्यमान अन सवन की संज्ञा होगी तो ये सूत्र क्या संज्ञा करेगा सवन संज्ञा शवन की संज्ञा संज्ञा क्या करेगा अ ई कु संज्ञा है कोई पूछेगा अनुदित सूत्र से क्या क्या संज्ञा बनता है कि दो चार बताओ को संज्ञा बोलो संज्ञा क्या बोलोगे अ ई कू कु संज्ञा है किसकी संज्ञा कौन है सबर्ण अ अपने सवन की संज्ञा कु अपने सबन की संज्ञा टू किसकी की संज्ञा होगी सबन उसके सबर्ण सजाती है जितने कितने पाँचों की संज्ञा है टू और अ कितने की संज्ञा होगी अठा अविध्यमान उदिच शवर्ण से संज्ञा स्यात संज्ञा स्यात ये सूत्र संज्ञा कहता है संज्ञा करता है ये संज्ञा सूत्र है विद्युत सूत्र है बताओ संज्ञा सूत्र ये संज्ञा संज्ञी कौन है सवर्ण है संजी सवर्ण की संज्ञा सवर्ण संज्ञा नहीं, नहीं। सवर्ण की संज्ञा राजा भी पुरुष है किंतु राजुष है इत राज पुरुष राजपुरुषम आने ये तो राजा को लाएंगे राजा के आधी में देखो यहाँ स्वर्ण से संज्ञा सवर्ण की संज्ञा है सवर्ण संज्ञा नहीं है पहले जो स्वर्ण संज्ञा है तुल्यान सवर्ण संज्ञा वहाँ स्वर्णच सा संज्ञा चवर्ण नाम का संज्ञा है यहाँ सवर्ण नाम का संज्ञा नहीं सवर्ण की संज्ञा दोनों में भेद है सबर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है और दूसरा सूत्र क्या है सूत्र सवर्ण संज्ञा नहीं करता है ये क्या करता है सवन की संज्ञा क्या संज्ञा करे अन्द सूत्र अः कुज्ञा है संज्ञा कौन है सवर्ण हाँ ध्यान देना अत्रेवान परेण नकारेण अत्र अन अत्र मतलब यहाँ यहाँ मतलब इसी सूत्र में इसी सूत्र में ही अन पर कार्य के साथ लेना वन सूत्र में प्रत्याहार सूत्र में कितने नौकार है अयुन में नौकार है और लण में नकार है यमंगल में लगे ईत संज्ञा का दो है अयुण में और लण में परणकार कौन है लण के अणकार अत्र इसी सूत्र में ही जो अन प्रत्याह लेंगे किसके साथ लेना परणकार के साथ और बाकी जहाँ अन आएगा वो क्या लेंगे प्रथम अनुकार के साथ अन प्रत्याहार इसी सूत्र को छोड़ करके कहीं अन प्रत्यार है इसमें कितने बनाएंगे अ ई ऊ तीन बनाएंगे ये सूत्र में अन्न में कितने बनाएंगे अच न है हा, या, हतो होंगे देखो उदित कौन है कुचुटे उदित ये उदित है त देवम अभी क्या सिद्ध हुआ इस सूत्र के द्वारा ये देखो अ एक संज्ञा है कोई पूछेगा हसी का वाला अ क्या संज्ञा है देखो पुस्तक में लिखा है पहले पहले बोलने पर बहुत लोग कहते हैं अ क्या संज्ञा है ये तो समान संज्ञा है वृत्ति में लिखा है अति अष्टादशा नाम संज्ञा संज्ञा कौन है अ संज्ञा कितने है अठारह अष्टादशा नाम संज्ञा अष्टादश कौन है ई के अष्टादश भेद ई के कितने भेद है सब की संज्ञा अ है अ के जो अष्टादश भेद है उनकी संज्ञा नहीं कि जो कोई अठारह आ जाएंगे ई के अष्टादश भेद है क्या सब की संज्ञा उ है या अभी नहीं अभी नहीं क्या संज्ञा है ई ई संज्ञा कितने की, की। और संज्ञा कितने की? अठकी संघी दोनों का एक के भिन्न भिन्न है अति अष्टादा संज्ञा तथे कारोकारो इसमें कितने पद हैं मालूम हाँ दो पद तथा ऐलक पद इकारोकारौ दूसरा पद ये दो बन एकार और उकार तथा मतरे क्या है ये भी अठर अठारह की संज्ञा है इकार भी अष्टादश की संज्ञा है उकार भी कितने संज्ञा है उकार उसे कितने की संज्ञा है अष्टादश इकार कितने की संज्ञा है हाँ तथे कार उकार रिकारस त्रिंशत रिकार बोलो रिकारस रिकार प्रथमांत है ये संज्ञा है रिकार संज्ञा है कितने की संज्ञा त्रिंशत त्रिशत् शब्द है तो कारांत क्या शब्द है त्रिशत् त्रिशत् शब्द एक वचन बनेगा या द्विवचन बनेगा या बहुवचन बनेगा मैं ये एकवचन बनता है हे तो बहुत किंतु विंशत्यादय सदैक विंशति एक चारिश सब एकवचन होता है ऐसे त्रिशत् शब्द एकवचन वचन त्रिशब्द एक या द्विवचन होता है बहुवचन चतुर्श्द बहुवचन पंचन सप्तः तो ये सब बहुवचन है अष्टादश भी बहुवचन होगा किन्दु विंशति शब्द एक विंशति एक विंशति एक एक होगा बीस ब्राह्मण है तो क्या कहेंगे विंशतिर् ब्राह्मणा ब्राह्मणा बहुवचन विंस एक वचन होगा गो बीस गौ है विंसतिर्ाव बीस गौ है विंशतिर गाव न तो गवाम विंशति तो विंशति आदि सब एक औपचन होते त्रिंशति भी एक औपचन है षठीवन तो क्या बनेगा त्रिशत का त्रिंसत का शत्त क्या एक वजन क्या बनेगा मरुत का षठी का वजन क्या बनता है मरुत का त्रिंशत दिवोचन क्या बनेगा पहले दिवोचन नहीं बनेगा बता एक वचन ही बनेगा दिवचन ही बनेगा बहुवचन भी नहीं बनेगा त्रीन सतह एक वचन है रिकार संज्ञा कितने की तीस के। है रिकार तीस कैसे री और ली दोनों की समान संज्ञा होगी री के भेद कितने है अठारह ली के भेद कितने हैं मिलकर कितना हुआ तीश्के। तो तीस की संज्ञा री है और कितने की संख्या होगी एवं लिकारोपी लिकार भी तीस की संख्या है रि कहो भी तीस ग्रहण होंगे री कहो भी तीस ग्रहण करेंगे दोनों मिलकर के तीस है साठ नहीं है री के तीस और री के तीस दोनों मिलकर साठ हो जाएंगे एक ही तीस है री कहो अर्थात रि कहो तीस है वर्ण भेद तीस वर्ण भेद रिकार जो है उसको री कहेंगे या कहेंगे yes. री भी कह सकते हैं ली भी कह सकते हैं किंतु री वन की संगी कितने री वन की संगी तीस है अ की संघी कितने री की संगी कितने री के कितने री एक संज्ञा ली एक संज्ञा दो संज्ञा को मिला देंगे तो संगी कितने होंगे मिल कर के तीस है साठ नहीं उनका नाम दो रिविको रिवि कहो देखो रिकारिशत एवं किसने की एचो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा संज्ञा एचो द्वादश संज्ञा जैसे पहले कहा ना अति अष्टादशा नाम संज्ञा इसी प्रकार एचो द्वादशान संज्ञा एच संज्ञा कितने की बारह बार की ए कितने की संज्ञा ओ ऐ हाँ द्वादश चार ही वर्ण मिलकर करे बारह का कर नहीं प्रत्येक एच में आने वाले वर्ण ए ओ ऐ ऐ ये संज्ञा है एच में जो चार वर्ण आते हैं चार में अन् प्रत्याहार में कौन आएगा चारों तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण सवर्ण की संज्ञा है इसलिए च्ज्ञा द्वादाकदेन यबलाना संज्ञा यवला ह ल कितने बने चार य ल इनमें के कोई संवर्ण नहीं है सजातीय कोई नहीं है रह के भी कोई नहीं है ह और रह के दोनों के संवर्ण सजातीय कोई नहीं है। नहीं हो तो क्या कितने की संख्या होगी एक अपने ही र के है दूसरे नहीं किंतु बाक़ी व ल हाँ य कितने ये संज्ञा है या भी यज्ञा वह भी संज्ञा ल किस ल, भी संज्ञा कि, कि, किसकी य के साथ किसकी सवर्ण संज्ञा बताओ य के साथ सबर्ण संज्ञा इचु यम तालु ई चवर्ग य तालु स्थान है किस किस स्थान सवर्ण संज्ञा होगी य का ई वर्ण के साथ है चवर्ग के, के साथ है या स के साथ है, किसके साथ है, ऐसा नहीं है तो भी य का दो प्रकार है यह भी अनुनासिका होता है अनुनासिक भी होता है केवल य नहीं व भी है ला भी है किंग लिखती में ल को अनुनासिक ल हुआ अनुनासिक अनुनासिक भेदना अनुनासिक और अनुनासिक पहला क्या है अनुनासिक दूसरा क्या है अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा द्विथा य व और ल दो दो भाग दो दो प्रकार है यह कितने प्रकार है दो, दो। व कितने प्रकार है दो, दो। ल कितने प्रकार है दो अभी य व तीनों वर्ण में से कौन सा वर्ण अन्न में आएगा तीनों अन्न में है तो सबन ये भी यह भी सबने की संज्ञा है व भी सबने की संज्ञा सब नहीं है कौन यह है जो प्रत्याहार में आया हुनासिक अनुनाशिक आया अनुनासिक है या, वो है वो है तो संज्ञा अनुनाशिक अनुनाशिक कहेंगे तो संज्ञा है किसकी दोनों की अनुनासिक अनुनासिक दो व कहेंगे तो वी दो ल कहेंगे तो दो और कहेंगे तो उसका कोई सबन है ही नहीं वह कह रहेगा तेना इससे क्या हुआ दो दो प्रकार होने से अनुनासिका ते ते मतल य व ल ल में जो अनुनासिक होते हैं वो संज्ञा है अनुनासिक य व ल संज्ञा नहीं है अनुनासिक य संज्ञा है अनुनासिक य एक संज्ञा है कौन सा य अनुनासिक व भी संज्ञा है अनुनासिक भी संज्ञा है कितने कितने की द्वोर्द्वयो संज्ञा दो दो की अनुनासिकास्ते ते के यहां संज्ञा दो दो की संज्ञा है य कितने की संज्ञा है व लनुनासिक या अनुनासिक है अनुनासिक य कितने की संज्ञा दो की हाँ अनुनासिका स्ते द्वो द्वो संज्ञा दो दो की संज्ञा है ये सूत्र क्या संज्ञा करेगा सवन संज्ञा नहीं करना क्या संज्ञा करेगा तो सवन का नाम नहीं लेना अ ई कू चु ये संज्ञा है किसकी संज्ञा करेगा ये तो सवन की यह सूत्र क्या संज्ञा करता है तो सवन का नाम नहीं लेना क्या संज्ञा करेगा अ ई कु चु ये संज्ञा है क्योंकि सूत्र कहता है अप्रत्यय अन अप्रत्यय का तो अविध्यमान अविध्यमान अन और उदित ये संज्ञा होंगे किसकी संज्ञा सवर्ण की संज्ञा संगी क्या है सवर्ण इस सूत्र में जो संज्ञा सूत्र है यहाँ सवर्ण है संगी तुल्या प्रयत्न सूत्र में जो सवर्ण संज्ञा है वहाँ सवन है संज्ञा यहाँ सवर्ण सवन की संज्ञा है